देव भारत फलों का राजा आम भारत के 1.23 हेक्टेयर एरिया में आम उगाए जाते हैं जिससे करीब दस मिलियन टन आम उगते हैं 22.21% टू पॉइंट टू वन परसेंट ऑफ टोटल एरिया एंड ट्वेंटी टू पॉइंट ऑफ टोटल फ्रूट प्रोडक्शन इज ऑफ मैंगोज भारत में हर साल कुल 12 मिलियन टन आम उगाए जाते हैं जिनका वजन होता है करीबन अस्सी हजार ब्लू जितना। देशभक्त रेडियो आम की बागवानी कर रहे यानी आम उगा रहे सभी लोगों को सलाम करता है